राधेश हरी हरिभ बोलवृंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजो की जय श्री श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय परम पूज्य श्री बड़े जी महाराज की जय श्री श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री गौर हरि गौ श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय जय जय श्रीरा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय हरि गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो। श्री राह हरि गोविंद जय जय भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयत पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंद कमलगल वाग्म ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धा नमा तत्व प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुर तो तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्य वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाई श्री सागत सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापाला सह गणलताश्री विशाखान्विताई आजान लुजौ कनकावदात संकर्तनौ कमताक्ष विश्वभरौ युगधर्मौे जगत्व श्रीराधाणबंध चरण केश गम्या, या साध्या प्रेम सेवा चरित परई वृजचरिताढ़ल्यभ्या प्राप्ता यां पृथेत मधुना मानसी मस्य मैसे भाव राठिमन चलित नैतिकौमी तप्त कांचन गौरांगीराहे वृंदवनेश्वरी वशुवान्सुते प्रणमा हरिप्रिय नारायण नमस्मृत नरम चरोतम दिवीं सरस्वती व्या तथो जमदीर नारायणा नम नाराए नम नरोत्तमाय नम दिव्य सरस्वत नम व्यासा नम नमो धर्मा नम कृष्णा भेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मा वक्षे सनातना वाछाकुभ्युभ्यु पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जन दयावलोक हे भट्ट सुमते रघुनाथ दासजीव मे कृतमंद मते दयांदवन बिहारी पर मंगल श्री भावना सार संग्रह अष्टकालीन लीला स्मरण श्री युगल सरकार की अष्टकालीन लीला का दिव्य स्मरण जो वैष्णव आचार्यों ने पहले से किया उनको परम विद्वान और परम रसिक परम तपस्वी श्री कृष्णदास तात्पाद जो चौदह पंद्रह वर्ष की अवस्था में, में आ गए उन्होंने जो रसकों का संग प्राप्त किया उस के आधार पर उन्होंने दिव्या जो आचार्यों के ग्रंथ थे उनके संकलन को करके भावना का सार वह संग्रह किया श्री कृष्ण की सर्वोत्तम उपासना भावना के द्वारा ही हो सकती है कृष्ण आप भावमय होकर के विराजमान है और भावो भावने सिद्धा श्री बल्हभा कहते हैं कि भाव श्री कृष्ण भाव रूप है वाले हैं और भाव के द्वारा ही कृष्ण को सिद्ध किया वे भावात्मक हैं माने ऐश्वर्य प्रधान नहीं है भाव प्रधान है और उन भावात्मक कृष्ण को भावना के द्वारा ही उनके माधुर्य का आस्वन प्राप्त किया जा है तो जो श्रीमद महाप्रभु का अनुगत्य ग्रहण करके श्री युगल सरकार उनकी सेवा अष्टकालीन सेवा उस अष्टकालीन सेवा का लक्ष्य सामने रखकर श्री प्रियालाल की उस लीला का श्री सिद्ध कृष्णदास तात्पात मानसिक गंगा के सिद्ध बाबा वे श्री प्रियालाल की अष्टकाल लीला का स्मरण कर रहे लीला नित्य प्राप्त है वह नित्य सिद्ध है साध्य नहीं है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है लीला को कोई बनाएगा नहीं लीला तो नृत्य हो रही है हमको नहीं दिख रही है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है यदि श्रीमद् गुरुदेव अज्ञान के माया के इस पर्दे को अपनी कृपा के द्वारा खोल दें आंखों में ऐसी करपूर शलाका लगा दें ऐसा काजल अंजन आज दे तो आंखों के ऊपर पड़ी हुई जो रतौधि है वो दूर हो जाएगी तो वस्तु को सिद्ध करना ये लक्ष्य नहीं है वो तो नित्य सिद्ध है वो साध्य नहीं है जो नित्य सिद्ध वस्तु है उसकी प्राप्ति यह लक्ष्य है और इसी को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि अज्ञान तस्मै कि मेरी आंखों के ऊपर अज्ञान की रतौध आ रही थी राधा कृष्ण की लीला सिद्ध करना लक्ष्य नहीं है लीला तो नित्य हो रही है अपने आप हो रही है वो तो वृंदावन में सदा विराजमान है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ रहा है जो हमारे लिए साध्य वस्तु है वो अपने अज्ञान की निवृत्ति है लीला की प्राप्ति अज्ञान की निवृत्ति ये मुख्य वस्तु है लीला को बनाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है लीला तो अपने आप बनी बनाई है वह तो मृत्यु हो ही रही है तो हमारी आंखों के ऊपर जो अज्ञान का तिमिर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है उससे हम अंधे हो रहे हैं अज्ञान तिमरान से ज्ञानांजन आप ज्ञान रूपी कपूर का अंजन हे श्रीमद गुरुदेव हमारी आंखों में लगा दो कमरे के भीतर धड़ा रखा हुआ है घड़ा पैदा नहीं किया जाएगा घड़ा वहां पर सदा विद्यमान है परंतु तो मोमबत्ती लेकर के दीपक लेकर के जाया जाएगा तो अंधकार की निवृत्ति होगी अंधकार की नृत्ति लक्ष्य है घड़े को बनाना ये लक्ष्य नहीं है घड़ा पहले से विद्यमान है ऐसे ही श्री प्रियालाल की अष्टकालीन लीला तो नित्य विराजमान है श्रीमद वृंदावन में आज भी हो रही है हम नहीं दिख रही है यदि हमारी आंखों में श्री गुरुदेव ज्ञान के अंजन को लगा दें ज्ञान के काजल को लगा दें तो हमारी आंखों का पर्दा दूर हो जाए और जिन्होंने कृपा करके उनकी इतनी सामर्थ्य है कि कृपा करके वे के ऊपर हाथ रखें, श्री सद उसके साथ ही साथ लीला की स्पूर्ति हो जाए गुरुदेव के चार स्वरूप हैं, एक स्वरूप है श्रवण गुरु दूसरे स्वरूप है शिक्षा गुरु तीसरे है दीक्षा गुरु और चौथे हैं सदगुरु कभी ये चारों गुरु अलग अलग हो सकते हैं कभी एक या दो व्यक्ति भी चारों स्वरूपों को सिद्ध कर सकता है चारों स्वरूपों के चारों गुरुओं के कार्य को एक या दो या तीन या समृष्टि भेद से वे भी कर सकते हैं। तो जिन सद्गुरु ने कृपा की और यदि उनकी कृपा उमड़े तो आखों में वो कजल लगाने पर आंखों के ऊपर पड़ी हुई रथौथ का पर्दा अपने आप कट जाएगा वस्तु तो नित्य सिद्ध है वो साध्य नहीं है साध्य है अज्ञान की निवृत्ति साध्य है उस वस्तु का हमको दर्शन वस्तु को पैदा करना लक्ष्य नहीं है हमको दर्शन होना यह साध्य है जिन श्री गुरुदेव की कृपा से यह सब संभव होगा तो श्रीलावन बिहारी लाल की जय कृष्ण की जय तो जिनकी कृपा से ये वस्तु प्राप्त होगी तस्मय श्री गुरुवे नमास श्री कहने का तात्पर्य है कि श्री गुरुदेव कृष्ण की ही कृपा मूर्ति होकर के विराजमान श्री का तात्पर्य है वे भगवत तत्व से युक्त होकर के विराजमान भगवती है किशोरी जी की जो कृपा शक्ति है उससे युक्त होकर के वे विराजमान हैं ऐसे श्री गुरुदेव को न माने मैं न माने ममतास्पद सारी वस्तुओं को भी समर्पित कर रहा हूं और माने अहमतास्पद वस्तुओं को भी समर्पित कर रहा हूं माने देह से संबंधित दैहिक और माने आत्मा से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं इन सब को देह और दैहिक और आत्मा और आत्मी आत्मा उस आत्मा को भी और आत्मीय को भी दोनों को ही मैं समर्पित कर रहा हूं का अर्थ है जिससे मैं ममता कर रहा हूं उस वस्तु का सम, को समर्पित कर रहा हूं और म का तात्पर्य है जिससे मैं कर रहा हूं। मैं अपनी अहमता को भी गुरुदेव के श्री में समर्पित कर रहा हूं तो उन्होंने कृपा करके तो श्री किशोरी जी ने उनको अवश्य आदेश प्रदान किया होगा उनके हृदय में प्रेरणा प्रदान की होगी कि इस जीव को उद्धार करो उन श्री गुरुदेव ने इस जीव के ऊपर जब माथे के ऊपर हाथ रखा होगा तो वो जो वस्तु है वो वस्तु उनकी कृपा से हमको भी सामने स्फुलित हो जाएगी गुरु कहने का तात्पर्य है हम अभी तक भटक रहे थे पत्ते की तरह से हल्के हो करके उड़ रहे थे कभी यहां जाए कभी वहां जाए कभी इस देवता की आराधना कर कभी उस देवता की आराधना कर कभी ये साधन कर कभी वो साधन कर जैसे हल्के पत्ते के ऊपर कोई वजनदार वस्तु रख दे भारी चीज रख दे तो फिर वो पत्ता भी भारी हो जाएगा उड़ेगा नहीं भार के कारण दबा रहेगा ऐसे ही हमारा चित्त भी फिर भागेगा नहीं तो गुरुवे नामा जो हल्का था लघु था उसे गौरव प्रदान करके एक जगह केंद्रित बनाए रखने की क्षमता श्री गुरु में है इसीलिए वे गुरु हैं जो अज्ञान को दूर करें और अज्ञान का नाश करें उनका नाम गुरु तो गुरुवे नमक कहकर श्री गुरुवे नमक कहकर के, के कहा श्री शब्द से कि कृष्ण कृपा की मूर्ति है यह श्री शब्द का भाव हुआ गुरु में कहने का तात्पर्य है कि गु माने अंधकार और रू माने उसका नाश करना तो जो अंधकार का नाश करे उसका नाम गुरु फिर गुरु का तात्पर्य भारी जो स्वयं भी भारी हैं और हम शरीर के पत्ते की तरह से जहां तहां उड़ने वाले उनको भी जो भावी बना करके एक जगह ही केंद्रित करके रखे हमको इधर उधर भटकने न दें ऐसे श्री गुरुदेव उनके श्री चरणारिंद में हम वंदना कर रहे हैं श्री प्रियालाल इनकी वंदना कर रहे हैं श्रीमद महाप्रभु की वंदना कर रही है कि सर्वोत्तम वस्तु की स्पूर्ति यदि किसी को होगी वो महाप्रभु की कृपा के द्वारा होगी क्योंकि अन्य प्रयागर या जो निकुंज जो परिकर है वो यदि पृथ्वी पर अवतरित होता है श्री ऐसा अनेक अनेक बार हुआ कि श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी ने श्री ललता को आदेश प्रदान किया जाओ तुम अश्री ललता पृथ्वी मंडल के ऊपर श्री स्वरूप दामोदर होकर के श्री स्वामी हरिदास के स्वरूप में प्रकट हुई श्री विशाखा जी श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए श्री वंशी श्री हित हरिवंश जी के रूप में कहीं प्रकट हुई जितने भी श्री तुंग विद्या जी श्री गराधर भट्ट गोस्वामी पाठ के रूप में प्रकट हुई तो ऐसे अनेक अनेक श्री रंगदेवी जी कृपा करके श्री हरिप्रिया जी के रूप में कृपा करके उदित हुई तो नृत्य पड़कर भी आता है नित्य पर करके आने पर भी नित्य पर कर भी कहीं श्री प्रिया जी का वैभव रूप है जब स्वयं श्री कृष्ण आए और स्वयं कृष्ण भी राधिका भाव से युक्त होकर के आए तो उनके द्वारा जो आस्वादन की प्राप्ति होगी वो सर्वोत्तम होगी इसलिए सर्वप्रथम श्रीमंद महाप्रभु की आगे वंदना कर रहे हैं गुरुदेव की वंदना करने के बाद में तो महाप्रभु की वंदना कर रहे श्रीमंद महाप्रभु कैसे हैं कि सिंहस्कंधम मधुर मधुरस्मेर रसमयं आश्चर्य विभ्रत बिभ्रत्ति कनकांभोज गर्भा बपो अवतो राधेया श्री राधा माधव के स्वरूप हैं वे एक ही भूत स्वरूप राधा माधव दोनों मिलकर के जहां एक हो रहे हैं ऐसे राधा कृष्ण मिल तनु श्रीमंद महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा करते हुए विराजमान हो अवतना हमारी रक्षा करने वाले होकर के श्री महाप्रभु विराजमान हो तो एक ही भूतम बपु श्रीमंद महाप्रभु कैसे हैं एक ही भूत शरीर हैं श्री राधा माधव दोनों के मिले हुए शरीर हैं राधा माधव दोनों के मिल स्वरूप होकर के विराजमान हैं। श्री किशोरी जी अपूर्व कृपा परंतु जब किशोरी जी पुरुष रूप में प्रकट होंगे, गौरव रूप में प्रकट होंगे, तो उनमें संकोच नहीं होगा नुकुंज में श्री किशोरी जी कृपालु हैं परंतु वहां पर, तो पर बट रही है रेबड़ी वहां पर जो निकुंज में है उस उसको दिया जा रहा है हम सरी के ऊपर कृपा नहीं होगी परंतु तो हमारे ऊपर कृपा होगी कब जब किशोरी जो श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप को धारण करके प्रकट होंगी तो जो अपात्र है उनके ऊपर भी कृपा हो जाएगी जो केवल पात्र के ऊपर कृपा करती है श्री कृष्ण थोड़े कंजूस हैं अधिकारी देखते हैं तो कृपा करते हैं भक्ति योगम भोग दे देते हैं मोक्ष दे देते हैं भक्ति योग नहीं देते हैं परंतु यदि राधा कृष्ण दोनों मिल जाएं तो श्री प्रिया जी की अपूर्व उदारता भी आ जाएगी और श्री कृष्ण का जो संकोच भाव है वो भी दूर हो जाएगा उदार हो करके श्री कृष्ण प्रिया जी केवल अधिकारियों को प्रदान करेंगे परंतु श्री गौरह जो अधिकारी नहीं हैं उनको भी अधिकार संपत्ति देते हुए उस प्रेम का प्रदान को प्रदान कर देंगे उस महाधन को भी कृपा करके प्रदान कर देंगे इसलिए एक ही भूतम बपू हो ये एक स्वरूप है एक स्वरूप हो रहा है पंत मूलतः श्री कृष्ण ही श्रीमन महाप्रभु राधा भाव और दुति से सुबलित हैं महाप्रभु के स्वरूप को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दो धातु मिलकर के एक हो गई कि तीन भाग लिया एक भाग पामा लिया और मिलकर के पीतल बन गया ऐसे कोई एलोय धातु बन गई हो ऐसा शिवन महाप्रभु का स्वरूप नहीं है महाप्रभु का स्वरूप है मूलतः श्री महाप्रभु कृष्ण है परंतु श्री राधिका उनके भाव और दोनों का से होकर दुति दो चढ़ करके, करके विराजमान है कृष्ण ही है अर्थात आश्रय पदार्थ होकर के ही श्री महाप्रभु विराजमान तो एक ही भूतम का तात्पर्य है कि श्री प्रिया की उदारता भी उनमें विराजमान है कृष्ण की आश्रय रूप का भी उनमें विराजमान हैं और परम परम उदार होकर के वे आश्रय पदार्थ जो जिनमें उदारता पहले नहीं थी राधा भाव से युक्त होकर के जब विराजमान हुए तो अत्यंत उदारता आ गई ऐसे वे पात्र अपात्र का विचार न करते हुए उस प्रेम का दान करने लगे कृष्ण स्वरूप में पात्र अपात्र का विचार रखा परंतु गौरव स्वरूप में पात्र पात्र का भी विचार नहीं रखा कोई अपात्र को नहीं दिया इतनी उदार है कि अपात्र को भी पहले पात्र बनाया और पात्र बना करके फिर उस प्रेम का दान किया और प्रिया के भाव को धारण करे हुए हैं इसलिए स्वयं भी जो कमी थी उसको भी पूरा किया तीन जो अभिलाषाएं थी उन अभिलाषाओं को भी पूरा किया और क्योंकि गौर क्रांति भी धारण कर है तो कांत धारण करके उदारता श्री गौरी की जो उदारता है उसको भी उस सांवरे ने धारण कर लिया। तो से उसका दान करते हुए दिया बिराग। महाप्रभु कैसे है सिंहस कंधम सिंह के समान जिनके चौड़े कंधे हैं सिंह हस्क अर्थात जो तर्क की दृष्टि से शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से और कृपालता की दृष्टि से सब बड़े से बड़े पापियों के पाप को भी दूर कर सकने में सहज समर्थ हैं और उन्हें प्रेम दान की योग्यता प्रदान करने वाले हैं उनके सामने कोई दूसरा बाधक वस्तुएं टिकी नहीं सिंह स्कंदम कहकर के सिंह के समान वे सामर्स्यवान होकर के बिराजमान और भजन में आने वाली सारी अयोग्यताओं को दूर कर देने वाले हैं सबको पराजित कर देने वाले मधुर मधुरा मधुर गंडलांतम जिनकी मधुर से भी मधुर स्मेर माने मुस्कान उससे युक्त गंडस्थल माने कपोल उनकी कपोलों की चमक उनके कप उनकी दांतों की जो चमक है मुस्कान की चमक वह उनके कपोलों के ऊपर कहीं प्रकट हो रही है कपोल भी जिनके खिल रहे सो मधुर मधुर स्मेर माने मुस्कान उससे युक्त गंड जिनके कपोल है दुर्विज्ञल रसमय रसमय आश्चर्य नाना विकारम भि, दुर्विज्ञ जो लक्षण जो सात्विक भाव कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है दुर्विज्ञ है जिनको सहज में पहचान भी पहचाना भी नहीं जाए ऐसे जिनको पहचानना बड़ा कठिन ऐसे उज्ज्वल रसमय आश्चर्य में अनेक विकार उनमें विराजमान हैं तो श्वेद कंप रोमांच ये सात्विक भाव जिनके श्री अंग में विराजमान और वे उन भावों में भी कुछ भाव ऐसे दिव्य होकर के विराजमान हैं कि जहां कही कई बार पूर्ण रूपता धारण करके पूरा लंबा चौड़ा जो शरीर वो केवल एक पिंड मात्र बन जाए एक गोला मात्र बन जाए ये महाप्रभु की विशेषता है तो उनमें कुर्म भाव है पूर्व भाव में लंबा चौड़ा जो शरीर जैसे कछुआ अपने शरीर को समेट ले और केवल पीठ पीठ दिखे हाथ पैर सब दिखना बंद हो जाए लंबी गर्दन दिखना बंद हो जाए सबको भीतर समा ले ऐसे सारे अंगों को भीतर समा करके भी श्रीमत महाप्रभु विराजमान और कभी दीर्घ भाव को भी धारण करके विराजमान हो जहां पर एक एक हाथ चार चार हाथ जैसा लंबा हो जाए और हाथों के जोड़ वे चरणों के जोड़ घंटों के जोड़ दिखे नहीं जहां पर दबाव तो केवल जो त्वचा है उसका केवल आवरण आवरण आवर मात्र दिखे और कहीं जोड़ भी खुल जाए और फिर वे जोड़ खटखट करके जोड़ जाए तो ऐसा आश्चर्य में जो नाना बेकार वो आश्चर्य में नाना बिकार दूसरी जगह प्राप्त नहीं है श्री कृष्ण जब राधे का भाव धारण करके बैठे तब उनमें अत्यंत आश्चर्य विकार प्राप्त हो गोरी में दम ज्यादा है सावरे में कमजोर है दम नहीं है इसलिए ब्रह के ताप को गोरी तो सहन कर जाती ही है और उनके अंगों में दीर्घता का भाव नहीं आता है उनमें कूर्मता का भाव नहीं आता है क्योंकि तो उनके शरीर में दम है उनके बपू में दम है परंतु सांवरे हैं गिरधारी अंत हैं कमजोर हमारे किशोरी जी के आगे कहीं टिकते नहीं है इसलिए बेरह के ताप को ये गोरे गोरी तो सहन कर लेती हैं और उनके शरीर में आकार में बेकार नहीं आता है परंतु सावरे में उस ताप को सहन करने की सामर्थ्य नहीं है इसलिए सावरा कभी दीर्घ भाव को धारण कर लेता है और कभी पूर्व भाव को धारण करके विराजमान हो जाता है परंतु किशोरी जी ने कृपा करके दे दिए हैं इसलिए किसी तरह से साधते हैं उन भावों को परंतु सामर्थ साधने की सामर्थ्य नहीं है गोरी ज्यादा ताकत है सावरा कमजोर पड़ता है ये सिद्ध तो है तो दुर्विज्ञ रस में जो रस में में आश्चर्य नाना नाना विकार हैं, उन विकारों को दीर्घता और पूर्णता इत्यादि जो विकार हैं उनको धारण करते हुए जो विराजमान और जिनके भावों को कोई दूसरा जान नहीं सके दुर्विज्ञा का तात्पर्य है कि उनके अपने जन्म भी कहीं उनके भाव को नहीं जाने और सन्यास के समय श्री महाप्रभु उस समय जप रहे हैं गोपी गोपी उनके अपने जो परकर हैं पर है अरे क्या नाम जपते हो अरे राम कृष्ण गोविंद नारायण ये नाम तो सब जपते हैं ये गोपी ये कौन सा मंत्र है गोपी गोपी क्या क्या कर रहे हो हमारे गुरुजी की बुद्धि थोड़ी सी डगमग आ गई है गुरुजी उनको अब कहीं ना कहीं कोई आवेश आ गया है अब गुरुजी जी अब पढ़ाने के मतलब के नहीं रहे तो उनके अपने शिष्य भी वहां पर उनके भाव को नहीं पहचान पा रहे हैं महाप्रभु किसी अन्य दुर्विघ्य भाव में विराजमान है पर तो उनके भाव को उनके शिष्य नहीं पहचान पा रहे है तो द्रुर्विकेव अब कहां मान भाव में कभी विराजमान हैं और उसमें कहीं श्री प्रिया की दासी होकर के प्रिया की सखी होकर के तुमको जब तक मेरी सखी उनके चरणाश्रय को तुम ग्रहण नहीं करोगे तब तक श्याम सुंदर तुमको श्री राधिका प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी तुमको आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा गोपी का इस भाव में श्रीमत महाप्रभु कभी गोपी गोपी जप जप रहे हैं श्री राधिका नाम उनको जप रहे हैं और को राधिका चरणाश्रय की शिक्षा प्रदान करते हुए विराजमान हैं। परंतु इस भाव को इतने गंभीर भाव को उनके अपने पास में रहने वाले अंतरंग शिष्य भी नहीं समझ सके तो दुर्विज्ञ उज्वल रस्मय उज्जवल रस्मय जो भाव है उन आश्चर्य नाना विकार भावों को कोई नहीं जानता है और आश्चर्य नाना विकारों को, को नहीं जानता है भोज रामा जिन्होंने अपूर्व कामती को भी धारण कर रखा है क्योंकि कोरी ज्यादा उदार हो जाएंगी और श्री प्रिया के हृदय में भी जो अभिलाषा थी कि हाय तब वो अवसर होगा कि मैं पुरुष हो करके गली गली में प्यारे को अपने हृदय में बैठा करके उनके नाम का उच्च स्वर से गायन करती हुई गली गली में विचरण करो राधिका बन करके न तो प्यारे को मुख के ऊ उच्चारण करती हुई विचरण कर सकती हूं न गली गली में नाच सकती हूं कुल रमणी रमणी का जो लोक की मर्यादा है उसको कहीं पालन करना पड़ेगा परंतु तो जब श्री राधिका आज श्री गौर गौरहरि के स्वरूप को धारण करके विराजमान होती हैं उस समय गली गली में प्यारे को हृदय में धारण करके नाचती हुई डोल रही है नाची नहीं डोल रही है प्यारे का उच्च स्वर से गायन करती हुई भी डोल रही है जबकि राधिका स्वरूप में निकुंज में या वृज में कृष्ण नाम का उच्चारण करने में उनको सर्वदा वर्जनाएं उनको रोकती नहीं परंतु अब वे सारी वर्जनाओं से मुक्त होंगे फिर श्री राधिका के हृदय में बड़ी भारी अभिलाषा थी कि हाय मेरे हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम को मैं सबको दान करूं लता पता को भी दान करूं परंतु श्री राधिका रूप में निकुंज में उस प्रेम का सबको दान नहीं कर सकी परंतु तो जब श्री राधा कृष्ण मिल होकर और राधिका भाव का कांत, राधिका कांति से युक्त होकर के विराजमान हुई तो कांति से युक्त होकर के विव्रत कांति बाहर भी श्री राधिका कृष्ण की कृष्ण राधिका कांति को धारण करके जब विराजमान हुए उस समय जीव मात्र को प्रेम का दान कर रहे हैं सबको अनर्पित चरी भक्ति का दान करते हुए श्री राधिका बेराजान हुई ऐसी उदारता प्राप्त हो फिर एक तीसरी अभिलाषा श्री किशोरी जी की थी कि हाय मैं तब प्यारे को के कष्ट को स्वयं सहन कर लू प्यारे बन में गाय चराने के लिए जाते हैं उस समय वृंदावन के कांटे कहीं उनके चरणों में नहीं लगते हो यह सारी पीड़ा मैं सहन कर लू और इस पीड़ा को सहन करने के लिए ही ऊपर जो कांति है वो कांति श्री राधिका कांति को श्री गौर हरी धारण करके विराजमान हुए जिस समय मूर्छित तो होकर के गिरते हैं तो चोट लग सहन कर लेती है अपने ऊपर श्री राधा ने कृष्ण को चोट नहीं लगने देती हैं क्योंकि गौर कांति जो है वो गौर कांति उस चोट को सहन कर लेती है तो राधा विभ्रत कांतिम वे कांति को धारण किए हुए हैं प्यारे को कष्ट नहीं दे रही हैं उन्मुक्त रूप से प्रेम का दान कर रही हैं और पुरुष रूप धारण किए हुए हैं इसलिए अब संकोच भी नहीं तो ये तीन जो अभिलाषाएं थी श्री राधिका की जीव मात्र को प्रेम का दान करूं प्यारे के कष्ट को अपने ऊपर सहन कर लू और बिना संकोच के प्यारे का नाम लेती हुई गली गली में विचरण करूं ये तीनों अभिलाषाएं श्री गौरहरि में गौर कांति धारण करने पर पूरी हुई गौरहरी स्वरूप के द्वारा श्री राधिका की ये तीनों अभिलाषाएं पूरी हुई तो ति जिन्होंने राधिका की कांति धारण कर प्रेम का कांति धारण करके उन्मुक्त रूप से सबको प्रेम का दान कर रही हैं श्याम सुंदर जिस समय मूर्चित होकर कृष्ण व्योग में गिरे उस समय उनकी चोट को स्वयं सहन कर लेती हैं और बिना संकोच के सबके सामने कृष्ण नाम का उच्चारण करती हुई वे विचरण करती हैं ऐसी क्रांति को धारण कर रही है तनक स्वर्ण कमल के कोश के समान जिनकी अंग है स्वर्ण कमल, कमल का जो कोश कमल का जो कोश है उसके समान जिनकी अंग कांति हो रही है ऐसी एक ही भूतम बप अवतलो जो एक होकर के स्वरूप विराजमान है ऐसे श्री राधिका माधव का स्वरूप जहां एक होकर के विराजमान है वो हमारी रक्षा करे ये यहाँ पर बंदना करते हैं चंदामृत चेतन चंदामृत उनकी ये बंदना है दोबारा सिंहस कंधम जिनके कंधे सिंह के समान है मधुर मधुर परम मधुर स्मेर माने मुस्कान युक्त गंडस्थलाभ हम जिनके कपोल स्थल वे मुस्कान से प्रकाशित हो रहे हैं दुर्विज्ञ उज्वल रसमय जिनके भाव को जो समझे वे ही समझें श्री स्वरूप दामोदर श्री राय रामानंद तो उनके हृदय के भाव को समझ जाए श्री स्वामी तो उनके हृदय के भाव को समझ जाए और उनके भाव को कहीं प्रकट कर ले। इस भाव को दूसरे लोग उनके भाव को नहीं समझें उज्जवल जो रस है उस उज्जवल रस को उज्ज्वल रस का तात्पर्य है कि ऐसा दाम्पत्य प्रेम जिस दाम्पत्य प्रेम में वे अपूर्ण रूप से विराजमान है और जिस प्रेम में कहीं भी निज स्वार्थ की उज्ज्वल रस कहेंगे जिसमें दो विशेषताएं हुई एक तो निज स्वार्थ नहीं है और दूसरा उज्ज्वल रस कहेंगे जहां पर किसी कारण के कारण प्रेम नहीं है ये दो विशेषताएं हुई उसको हम कहेंगे उज्ज्वल वरना उसको हम कहेंगे श्रृंगार श्रृंगार रस ने कहकर के उज्जवल रस कहने का भाव ये है कि उज्ज्वल रस कहने पर श्रृंगार से श्रृंगार से कुछ विशेषता प्राप्त होती है दो विशेषताएं है उज्जवल रस में विशेष रूप से प्राप्त होती हैं एक तो स्वार्थ नहीं जितने भी संसार के श्रृंगार रस हैं दुष्य शकुत आदि नल दमयंती आदि उन सबों के प्रेम में कहीं ना कहीं स्वार्थ कुछ न तो कुछ तो है परंतु यहां पर न श्याम सुंदर में स्वार्थ न श्री विश्वांद में स्वार्थ स्वार्थ न सखियों में स्वार्थ न मंजरियों में स्वार्थ न श्री वृंदावन में स्वार्थ स्वार्थ सब बिल्कुल अपने निजी सुख की अभिलाषा से सुदूर होकर के बिराजमान तो एक तो ये विशेषता है उज्जवल रस की श्रृंगारस से उज्जवल रस को यदि विभाजन करें तो विभाजक रेखा एक तो यह है स्वार्थ रहित वो परिपूर्ण रूप से यहां पर विराजमान और दूसरी संसार का प्रेम कहीं न कहीं किन्हीं कारणों के ऊपर टिका होता है परंतु यहां पर न ऐश्वर्य कारण है यहां पर न भय कारण है न यहां लोभ कारण लोभ भय और ऐश्वर्य इन तीन की तिपाई के ऊपर यह प्रेम नहीं टिका है बल्कि यह प्रेम स्वाभाविक टिका है इसलिए ऐसे श्रृंगार रस को उज्ज्वल रस कहा जाएगा श्रृंगार नहीं कहा जाएगा श्रृंगार का अत्यंत श्रेष्ठ जो प्राजल भाव है वह उज्जवल भाव कहलाएगा तो उज्ज्वल रस को जो धारण करके विराजमान है तो दुर्व्य उज्जवल रस में उन रस से उत्पन्न होने वाले अनेक अनेक जो विकार वो विकार श्रीमन महाप्रभु में परिपूर्ण रूप से विराजमान है आश्चर्य जो विकार कहीं दूसरे नहीं मिलते हैं वो विकार जैसे उसके एक दो उदाहरण के कहीं कूर्म भाव हो जाना और गैयाओं के बीच में कूर्म भाव से तीन तीन दरवाजों के को न जाने कैसे खोल करके रह रहे हैं दम्भीरा में दंभीरा में तीन दरवाजे हैं बाहर निकलने के परंतु तीन दरवाजों को परकोटाओं को पार करके महाप्रभु कब कैसे निकले किसी को पता नहीं है और श्री गर्वस्तम उनके पास में नीचे जहां गायें हैं वहां गायों के पास में पूर्व बने हुए कछुए के समान सुकड़े हुए पड़े हुए हैं पूर्व भाव को तो ऐसे भाव दीर्घ भाव को धारण करके महाप्रु विराजमान हो तो ऐसे जो भाव है वो कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है आश्रम में बेकार विभ्रत कांति जिनकी कांति राधिका की है और कांति के द्वारा तीन भावों को पूरा कर रहे हैं एक भाव है सबको प्रेम का दान करना दूसरा भाव है बिना संकोच के श्री कृष्ण उनका नाम गायन करते हुए गली गली में विचरण करना जो राधिका स्वरूप में नहीं कर सकी नुकुंजी ब्रज की लीला में ऐसा कभी नहीं कर सकी परंतु तो यहां पर गली गली में कृष्ण नाम का गायन करते हुए विचरण कर रही हैं और तीसरी के प्यारे के यत्ते सुत शरण बुरह स्तनेशु प्यारे के सारे कष्टों को जहां मूर्छित होकर के गिरती है अपने ऊपर सहन कर लेती है प्यारे के कष्टों को प्यारे को नहीं आने देती हैं ऐसे भाव को धारण करके जो कांति से राधिका कांति से युक्त होकर के विराजमान भाव से युक्त होकर के विराजमान है तो तीन अभिलाषाएं राधिका की प्रणय महिमा कैसी श्री राधिका का सुख कैसा मेरा अपना सौंदर्य कैसा ये तीन अभिलाषाएं तो पूर्ण हो रही है राधिका भाव के द्वारा और राधा का कांति के द्वारा तीन अभिलाषाएं किशोरी जी की पूरी हो रही हैं कि कृष्ण को कष्ट न मिले अपने आप कष्ट सहन कर लू प्यारे के नाम का उच्चारण करते हुए सर्वत्र विचरण करूं और लता पता को भी प्रेम प्रदान करूं तो ये भाव और कांति इनसे सुमलित होकर के श्री कृष्ण जब विराजमान हैं तो कनक अंभोज गर्भा विराम राधा कांत राधा कृष्ण दोनों मिले हुए हैं परंतु फिर भी कृष्ण कमजोर है राधिका शक्तिमती है इसलिए कांति जो निकल रही है वो राधिका की कांति ही बाहर प्रकट हो रही है बाहर जो प्रकट हो रही है वो श्री राधिका कांति ही बाहर प्रकट हो रही है क्योंकि तो वे ही प्रधान होकर के विराजमान है ऐसी एक ही भूतम बपू एक स्वरूप होकर के विराजमान हुए कृष्ण ही आश्रय जाती प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं दो वस्तु मिलकर के तीसरी वस्तु नहीं मिली बल्कि श्री कृष्ण ही आश्रय जाती प्रेम का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे राधिका माधव के इस मिलत तन की मिलित शरीर की हम वंदना कर रहे हैं गौर हरी शिव महाप्रभु के वंदना की अब उपास्य जो श्री व्रज लीला उस व्रज लीला का स्मरण कर रहे हैं उसकी वंदना कर रहे हैं ये आनंद वृंदावन चंपू का जो मंगला चरण का श्लोक है उसको यहाँ पर चेतन चंदनामृत के श्लोक को लिया और यहाँ पर अब आनंद वृंदावन चंपू के श्लोक को कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राधिका श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंद वे कैसे हैं चरण कमल है भाई कमल है तो कमल में तो दल होते हैं यहां पर क्या चीज दल है पराग क्या चीज है मधु क्या चीज है किंजल क्या चीज है नाल क्या चीज है कमल है तो कमल का सांग रूपक दिखाएंगे रूपक तीन प्रकार का होता है एक रूपक होता है जहां पर निरंग रूपक अंगों का वर्णन न हो दूसरा होता है सांग रूपक सांग रूपक के बाद में एक तीसरा रूपक होता है परंपरित रूपक परम्परित माने एक चीज है तो दूसरी चीज कमल है तो भोरा होना चाहिए इसको हम कहेंगे परंपरित रूपक जहां कमल के ही एक अंग का अलग अलग वर्णन किया जाए उसको हम कहेंगे सांग रूपक जहां पर केवल एक वस्तु का वर्णन कर दिया मुख कमल है और उसके अंगों का वर्णन नहीं किया गया उसको हम कहेंगे निरंग रूपक तो निरंग रूपक में उपमान के सभी अंगों का वर्णन नहीं होता है सांग रूपक में जो उपमान दिया गया उसके प्रत्येक अंग का वर्णन होता है और परंपरित रूपक में जहां एक रूपक दिया गया उससे संबंधित कोई अन्य रूपक को भी अन्य वस्तु को भी रूपक के रूप में ही प्रस्तुत किया जाए मेटाफर के रूप में ही कहीं प्रस्तुत किया जाए एक रूपक के साथ में दूसरा रूपक भी जोड़ा हुआ तो यहाँ पर सांग रूपक का एक बड़ा सुंदर ये दृष्टान्त है कि श्री श्याम सुंदर के चरण चरण कमलम पातना पूत नारे पूत ना का कर बध करने वाले श्री श्याम सुंदर के चरण चिन्ह वे हमारा हमारी रक्षा करें अबे के चरण कमलम चरण कमल कैसे हैं उसका विवरण दे रहे हैं कि श्रोणांगुल दल कुलम फिर कैसे हैं जात रागम पर आ गई राधा आस्तन मुकुलो हो कुम क्षोध भक्त श्रद्धा मधु नख महापुंज किंजल जालम जंघा नालम चरण कमलम पातना चरण कमल कैसे हैं उसके लिए अब उसके एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं कि शोर मे लाल रंग के ललोई लिए हुए गुलाबी रंग की स्निग्ध अंगुली दलम जहां पर परम कोमल उंगलियां चरण कमल में दिख रही है वो उंगलियां ही क्या है जैसे कमल में पंखुड़ी होती है ऐसे कमल की पंखुड़ी के समान यहां चरण की जो उंगलियां हैं वो उंगलियां ही मानो कमल की पंखुड़ी शोण माने लाल रंग के है नीली पन दो कमल का भी माने उंगली का जो आगे का भाग है वो लाल से युक्त है तो शोण माने लाल रंग की स्निग्ध माने चितनी अंगुलित उंगलिया ही दलम माने कमल दल हो करके विराजमान जात रागम पराग है लाल मां वो लाल भी जहां पर दिख रही है मानो इस कमल के लाल पराग कण दिख रहे हैं कमल के लाल पराग कण लाल दाने वो ही मानो यहाँ पर पगथली जो है वो पगथली वह सामने दिख रही है पराकड़ चारो दिख रहे हैं वे चरण कैसे हैं खुद भी लालमा से युक्त हैं नव यौवन है इसलिए लालमा मा रक्ताब होकर के वे चरण भी दिख रहे हैं और विशेष रूप से स्तन कुंकुम मुकुलोध रूपयी श्री प्रिया जी ने जब श्याम सुंदर के उन चरणों को अपना प्राण धन समझ करके अपने वक्षस्थल के ऊपर उन चरणों को पकड़ करके धारण किया कभी चरणों को ग्रहण करके श्री स्वामी ये मेरे प्राण धन हैं, इन चरणों को मैं नहीं छोड़ सकती हूं ऐसा कहकर के जैसे ही उन चरणों को वक्षस्थल के ऊपर धारण किया वक्षस्थल के ऊपर श्री प्रिया जी की कंचुकी के ऊपर सखियों ने पहले ही कुंकुम लगाई हुई है कुंकुम से अंकित है तो वो कुंकुम उन चरणों में और भी लग गई है इसके कारण वे लाल और भी दिख रहे हैं तो एक तो स्वाभाविक नव यौवन की लालिमा और उसके ऊपर भी कुंकुम लगने पर वो और भी ज्यादा लाल होकर के विराजमान हो गए हैं तो वे चरण कुकुम क्षोध रूपी कुमकुम का जो क्षोध माने जो चूर्ण लगा हुआ है कुमकुम का जो चूर्ण है वो चूर्ण उन चरणों की पगथली के ऊपर भी लग रहा है और उभर करके वह उछल करके ऊपर भी कहीं गिर रहा है इसलिए लालमा नीली लालमा माँ वह बाहर भी नीली लालमा के ऊपर लालमा बाहर भी कहीं दिख रही है क्षोध रूप शोध रूप वो सुंदर लाल मां से युक्त होकर के वो विराजमान तो श्री जात रागम परागई जिसमें लाल मां रूपी पराग विराजमान है और विशेष रूप से श्री राधिका के स्तन मुकुल स्तन रूपी जो कली उन कली के ऊपर विराजमान जो कुंकुम है वो कुंकुम की धूली वहां पर ऊपर लगी हुई है तो कुंकुम क्षोध रूप कुंकुम से युक्त होकर के वो विराजमान है अब भक्त श्रद्धा मधु नख महा, वहां पर भक्त की जो श्रद्धा है जितने भी भक्त श्रद्धा भक्तगण है उन भक्तगणों की श्रद्धा व श्रद्धा ही मधु होकर के विराजमान अब कमल है तो कमल में कमल कोष भी होगा उसमें मधु भी होगा तो यहां पर भक्तों की श्रद्धा ही मधु है ऐसे भक्तों की श्रद्धा रूपी मधु जहां पर विराजमान है अब कमल है तो उसमें किंजल को होनी चाहिए यहां किंजल के क्या है बोले नख पुंज किंजल कालम नखों से निकलने वाली जो किरणें हैं वो किरण ही मानो किंजल का जाल है पराग किंजल का जाल हो करके विराजमान तो नक्शे निकलने वाली जो किरण है वो किरण ही जाल हो करके विराजमान है नाल क्या है जंघा नालो शाम सुंदर की जो जंगा है वही मानो इस कमल की नाल है तो सांग रूपक है कमल के जितने भी अंग हैं वो सारे अंगों परंपरित रूपक नहीं यहां पर सांग रूपक है तो सांघ रूपक में कमल के जितने भी अंग उपांग है उनको भी हरेक उपमान के साथ अलग अलग प्रस्तुत किया गया है तो जंघाई जिसकी नाल है ऐसे चरण कमल, ऐसे समग्र चरण कमल पातना पूत नारे ये पूत नारी के पूतना का बध करने वाले श्री श्याम सुंदर के ये चरण कमल हमारा रक्षा हमारी रक्षा कर वीर रस श्रृंगार रस का सहयोगी रस है इसलिए पूतनारी कहकर के दिखाया कि अब तो कहना ही क्या आप तो ये नव किशोर होकर के विराजमान हैं, नव युवा होकर के विराजमान हैं। जिस समय ये छह दिन के थे उस समय में इनकी ये सामर्थ्य थी कि इन्होंने पूतना को तो वो भी हाथ से नहीं केवल दूध पीने में चुस्का लेने के साथ ही साथ के प्राणों को भी जिन्होंने खींच लिया तो जिनके प्राणों में इतना निकोमल अधरों में इतनी सामर्थ्य है कि बालक के ओठ कितने कोमल होते हैं परंतु उस कोमल ओठों के बल के द्वारा पूतना जैसी महाप्राणा के प्राणों का भी हरण करने वाले तब इनके पराक्रम का कहना क्या तो ये पूत नारे कहकर के वीर रस का वर्णन श्रृंगार रस का सहयोगी है और ये श्री प्रियाजू के हृदय में और भी अधिक श्रृंगार रस को बढ़ाने वाला है प्रेम का पोषण करने वाला है पूत का एक भाव अब पूत का एक दूसरा भाव वो होगा कि पूत माने पवित्र उसका जो नाश करने वाली है सबसे ज्यादा पवित्र वस्तु कौन सी है बल ज्ञान नहीं ज्ञान से सदेश पवित्र में ही विद्यते पूत माने पवित्र। पवित्रों में सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है ज्ञान वो ज्ञान जिसके कारण रही नहीं पूतना प्रतीक है अज्ञान की उस अज्ञान के जो शत्रु हैं अर्थात जो प्रेम रूपी भक्ति को प्रदान करने वाले पूतना देखा ये दूसरा तो आ, पूत माने पवित्र उसका नाम नामाने नाश करने वाली जो है उसको कहेंगे पूतना उस पूरी होकर के हो शत्रु होकर के विराजमान अर्थात अज्ञान का नाश करके श्री जीव को अपने स्वरूप का जो बोध कराने वाले हैं श्रीमद गुरुदेव के रूप में उन श्री कृष्ण की हम चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं तो पूतना ने कहकर श्री कृष्ण के पराक्रम का वर्णन किया और साथ के साथ में जो अज्ञान का नाश करने वाले पूतना को भी नष्ट कर देने वाले हैं और भक्ति का ज्ञान प्रदान करने ज्ञान प्रदान करते हैं श्री वल्लभाचार्य ने निपण किया कि अविद्या पूतना नष्टा छाया मात्रा विशेषता अविद्या पूतना का जो नाश कर देते हैं उनके एक बार शरणागति ग्रहण करने के साथ ही साथ अविद्या नष्ट हो जाती है अविद्या की केवल छाया मात्र रह जाती है भजन करने के साथ साथ वो छाया भी नष्ट हो जाएगी ये कहने का मतलब है पूतना बध के द्वारा यही दिखला रहे हैं कि अविद्या पूतना नष्टा छाया मात्रा अवशेषता छाया मात्र में ही जैसे कहीं अविद्या रहे अन्यथा अविद्या तो दीक्षा ग्रहण करने के साथ ही साथ ही कोई कितना भी कैसे भी कैसे है अभी उसने भजन बिल्कुल नहीं किया है भक्ति में प्रवेश मात्र हुआ है परंतु दीक्षा ग्रहण करने के साथ ही साथ अविद्या नष्ट हो जाती है केवल उसके संस्कार मात्र रहते हैं संस्कार मात्र भजन करने के साथ साथ दूर हो जाएंगे जो जो भजन करेगा तो, तो, तो, तो दूर हो जाएंगे और वो संस्कार कहीं उसके हृदय में उत्कंठा को बढ़ाने में सहयोग के जो संस्कार हैं वो भजन को करा। बढ़ाने में सहयोगी भी सहयोगी होकर के भी विराजमान होंगे और भक्त में दीनता को उत्पन्न करते रहेंगे तो उनका सदुपयोग हो जाएगा इसलिए दीक्षा ग्रहण करने के कारण दिव्य ज्ञानम ये तो पाप से संक्षयम सारे पाप का संक्षय हो गया दिव्यता प्राप्त हो गई फिर भी अविद्या का एक अंश साधक में भी दिखता है शिष्य में भी दिखता है वो शिष्य में जो दिखने वाला अंश है वो भी भजन करने के साथ साथ दूर हो जाएगा और जितना अंश दिख रहा है वो भजन में उपयोगी होगा उसके हृदय में सदा ये रहेगा अरे मैं तो माया में बद्ध एकजीव हूँ कब श्री गोविंद कृपा करेंगे ये उत्कंठा बढ़ाने में दीर्णता कहीं उपयोगी होकर के रहेगी तो ऐसे श्री कृष्ण उनके चरणों की हम वंदना कर रहे हैं शोर्ण माने लाल रंग के स्निग्ध माने परम कोमल अंगुली धलम जिनकी उंगलियां ही कमल के पत्ते के समान हैं जात रागम पर आ गई जो राग से युक्त हैं उनमें जो लाल मा हैं वही मानो राग रूप में इन चरणों में विराजमान है आसक्ति के रूप में विराजमान है और विशेष रूप से श्री राधा उनके स्तन रूपी जो मुकुल, जो मुकुल कली उनके ऊपर विराजमान जो आ, कुंकुम का क्षोध कुंकुम का चूर्ण था श्री प्रिया जी ने जब उन चरणों को अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण किया उस समय श्री प्रिया जी की कुंकुम इन चरणों के ऊपर लगी और इससे ये अधिक लाल दिख रहे हैं अधिक लाल दिख रहे हैं और श्री प्रिया के ताप को दूर करने के अब बक्षस्थल के ऊपर चरणों को क्यों धारण किया बोली कभी श्री प्रिया में सन्निपात दशा उत्पन्न हुई कोई तो दिव्य कफ पित्तो और बात इनमें कहीं सन्नपात दशा इनमें कहीं विषमता समाप्त तो होकर के एकता आती हुई चली जा रही है और एकता आएगा तो कहीं साम्य अवस्था नहीं हो जाए गजब हो जाएगा इससे सखी सब व्याकुल हो रही हैं उस समय जो प्रिया में बात इनकी साम्य अवस्था आ रही है और साम्य अवस्था में कहीं अनर्थ नहीं हो जाए इसलिए को मिटाने के लिए सखियों ने एकमात्र उपाय किया जल्दी से श्याम को बुला करके लाई और श्याम के चरणों को जहां श्री प्रिया के वक्ष का स्पर्श प्राप्त कराया प्रिया की मूर्छा दशा चरण के स्पर्श को प्राप्त करते ही दूर हो गई और उस समय श्री प्रिया के बक्षस्थल के ऊपर श्याम सुंदर के चरण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो आज प्रिया ने अपने बक्षस्थल के ऊपर कस्तूरी कुंकुम और आ, कपूर इन तीन का लेप किया तो जो कफ दशा विकृत हुई उस कप को शांत करने के लिए कस्तूरी का लेप की आवश्यकता है तो शाम सुंदर के चरण जब बक्ष के ऊपर विराजमान हुए तो ऊपर का जो नीला चरण का भाग है वो ही है कस्तूरी मानो कस्तूरी का लेप हुआ फिर जो पगथली का जो भाग है वो है लाल वो मानो केशर का लेप हुआ केशर के लेप के द्वारा लाल पगतल जो हैं उनके द्वारा बात की शांति हुई और पित्ती की शांति करने के लिए फिर नख जो हैं वो ही मानो कपूर का लेप है तो केशर कस्तूरी और कपूर इन तीन का लेप करने पर कपूर के द्वारा पित्ती की शांति केशर के द्वारा बात की शांति और कस्तूरी के द्वारा जो कफ है उसकी शांति और ये जो संपात दशा उत्पन्न हुई थी उस संध्यपात दशा को दूर करने के लिए मानव श्याम सुंदर के चरण ही सबसे बड़ी औषधि होकर के विराजमान हुए जिससे वह सं्यपात दशा दूर हुई इसलिए आनंद वृंदावन चंपू में श्री कवि कर्णपुर को स्वामी कह रहे हैं बंदे कृष्ण पदारविंद युगुल यंगी दृशाम वक्षोज प्रणी कृत विलसती स्निग्धोंग राग स्वतः काश्मीरम तलशोणिमो पर कस्तूरिकाम नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्र का लहरी निर्व्याज मातन इसी के आगे का श्लोक है चंपू का ही के वे कृष्ण श्री कृष्ण के चरण कमलों की हम वंदना कर रहे हैं यस्मिन कुरंगी दृशा बक्षोज प्रणीकृत इन चरणों को मृग माने मृगी उनके समान समानी वे जब अपने से इन का स्पर्श प्राप्त कराती हैं अर्थात के चरणों को ये मेरे पुराण है ऐसा कहकर के उन चरणों को अपने वक्षस्थल से जब भीजती हैं उनको धारण करती हैं तो वो चरण प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर कैसे सुशोभित होते हैं जैसे कि दशा में मानो कफ पित्त और बात इनकी शांति करने के लिए किसी योग्य वैद्य ने कस्तूरी का केशव का और कपूर का लेप कर दिया और इनके द्वारा कफ पित्त बात इनकी जो वेदना है इनकी जो विषमता है उस विषमता को ही शांत कर दिया है तो चरणों की जहां पर श्री चरण की का जो उबल्ला भाग है वो नीला श्याम सुंदर का भाग है श्याम नीला भाग है वो यह मानो कस्तूरी जो पगथली का भाग है वो है लाल वो ही है मानो केशव और जो नखे है वही हैं मानो कपूर की चंदन की बिंदु तो इन तीनों के द्वारा जैसे त्रताप की कहीं निवृत्ति की जा रही है जो कपित्व उन सबों को जो विषमता उत्पन्न हुई है उनमें विकार उत्पन्न हुए हैं, विकार को शांत करके उनमें पुनः चेतना प्रदान करें कि कहीं वो समता को प्राप्त न हो जाए तो ये रूप अलंकार का प्रयोग था अब आगे कह रहे हैं कि भक्त रसाम सिंधव चलता परिभूत काल जाल भक्त मकरान शीलित मुक्त नदी काम नमस्यामी अब हम रसिक जनों की वंदना कर रहे हैं रसिक जन कैसे हैं उनकी वंदना कर रहे हैं भक्त साम्र सिंधु का ही ये रसामृत सिंधु का ही ये श्लोक है श्लो। भक्त रसाम सिंधु में चार विभाग किए उस ग्रंथ को यदि देखे हैं उसकी ग्रंथ की संरचना उसमें चार विभाग किए जैसे पूर्व विभाग फिर उत्तर विभाग फिर पश्चिम विभाग फिर दक्षिण विभाग इस तरह से जैसे समुद्र के चार हिस्से हो, ऐसे ही ग्रंथ के चार हिस्से किए फिर एक एक विभाग में जैसे समुद्र में लहर आती है तो समुद्र का रूपक है तो फिर सांग रूपक बनाने के लिए एक एक लहरी को एक एक वस्तु को लहरी के रूप में प्रस्तुत किया जैसे साधन भक्ति लहरी भाव भक्ति लहरी फिर प्रेमा भक्ति लहरी फिर स्थाई भाव लहरी ये लहरी के रूप में तो रूपक पूरे समुद्र का ही रूपक वहां पर भक्त रस अमृत सिंधु है, तो सिंधु का ही रूपक वहां पर दिया गया तो सिंधु है, वो सिंधु की एक विशेषता बता रहे हैं कि इस भक्त रसाम सिंधु में रहने वाले कौन हैं नवास कौन करते हैं यहां पर छोटी मोटी मछलियों का ये स्थान नहीं है है पर कौन है? बोले भक्त मकरां। भक्त रूपी जो मकर रसिक रसिकूपी जो मकर है वे मकर यहां पर रह रहे हैं भक्त रसाम सिंधु चरता और वे तिमिंगल वे मकर यहाँ पर आनंद पूर्वक भक्त सिंधु में चरता समुद्र में विचरण करते हैं अब ये कोई जो छोटे छोटे से पोखर है उनमें ये मगर थोड़ी रहेंगे ये मगर तो समुद्र में रहेंगे इसलिए भक्त साम्र सिंधु के विशाल उस आगार में ये भक्तगण इनको जो सुख मिलता है तो स्वर्ग का सुख संसार का सुख मिल जाए विषय सुख मिल जाए इंद्रियों के सुख मिल जाए उन पोखरों में ये रसिक जन रूपी मगर रहने वाले नहीं तो भक्त रस सिंधु, भक्त रस अमृत के समुद्र में ये खारा समुद्र नहीं है अमृत का समुद्र है उसमें चरता है, ये भक्त रूपी मगर विचरण करने वाले है काल जाल भी है। और ये इतने मधमत् हैं कि इनको काल जाल का भय भी नहीं है जाल में छोटी छोटी मछलियां भले आ जाए परंतु तो ये मगर ये वेल मछलियां ये उस जाल में आने वाली नहीं है तो परिभूत काल जाल भया काल रूपी मृत्यु रूपी जो जाल उसके भय को भी परिभूत माने इन्होंने पराजित कर दिया है ये ऐसे मगर है रसिक जनों की महिमा गायन कर रहे ये रसिकजन ऐसे भक्त मकरान ये भक्त बड़ी बड़ी मछली हैं बड़ी मछलियों को कहते हैं तिमिंगल तो तिमिंगल है ये बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिन्होंने अशीलित मुक्त नदी कांग मुक्ति रूपी नदी को भी त्याग कर दिया मुक्ति रूपी नदी में भी ये नहीं रहती है अर्थात इनको मोक्ष भी नहीं चाहिए ये भक्त वो है जो कि भोग तो क्या मोक्ष सुख को भी नहीं चाहते हैं ये चाहते हैं केवल युगल सरकार के सेवा के सुख को ऐसे इन भक्त मकरान नमस्या में इन भक्त मकरों का हम वंदना कर रहे हैं ऐसे मंगलाचरण किया मंगलाचरण करने के बाद में अब श्रीमंत महाप्रभु के माध्यम से महाप्रभु के आनुगत्य में इत तो प्रवेश किया जाएगा तो जो लीला का स्वाद प्राप्त होगा वह कृष्ण अनुगत्य में नहीं होगा कृष्ण कृष्णानुगति से बड़े प्रगल होकर के हिम्मत करते हुए ये बात कह रहे हैं ग्रंथकार कि कृष्ण आनुगति से जो वस्तु नहीं मिलेगी श्री राधिका तो देंगी नहीं राधिका तो देती नहीं है क्योंकि वे वहां तक जो पहुंचेगा अधिकारी होगा उसको राधिका देंगे वहां पर तो रेवड़ी बट रही है जैसे कोई रेबड़ी बांटे आंख में पट्टी बांध करके तो वो अपने घर वालों को ही देगा बार बार ऐसी किशोरी जो जो कृपा करेंगे वो तो अपने निज प्रकट को देंगे जो निकुंज में पहुंच गए हैं उसके अधिकारी हैं उनको भी रस का प्रदान करेंगे जो अनधिकारी हैं वो तो किशोरी तक पहुंच ही नहीं सकते हैं तो दूसरे तो यही अधिकारी श्लोक तो यही निकल गए कि उनका अधिकारी नहीं है नुकुंज के द्वार तक पहुंचने का हाँ, भी इसलिए किशोरी की कृपा उनको मिलेगी नहीं हां कृष्ण व्यापक होकर के विराजमान हैं पर कृष्ण लोभी है और स्वयं भी वे कहीं खोखले हैं वे भी उनके पास में भी धन नहीं है वे भी उन्होंने अपने आप को कहीं घोषित कर दिया है कि भाई मेरे पास में भी अब कोई धन नहीं है तो वे भी तात मलता है अपने आप को घोषित कर चुके हैं कि हमारे पास में भी नहीं है स्वयं प्रेम के लिए वे भिखारी है राधिका के पास ऐसी स्थिति में श्री महाप्रभु के रूप में जब श्री किशोरी पुरुष होकर के पुरुष वेश में जब पदार्थी हैं तो उन्मुक्त रूप से सबसे मिल सकने का उनको अधिकार है और ऐसी स्थिति में वे सब को प्रेम का दान कर रही है तो महाप्रभु की कृपा के माध्यम से जैसे परम फल की प्राप्ति हो सकती है वैसी परम फल की प्राप्ति किसी दूसरे प्रकार से नहीं होगी श्री राधिका कोई अपने परकर को भेजें वे भी पुरुष रूप में श्री स्वामी हरिदास श्री हरे राम व्यास श्री हित हरिवंश श्री राय रामानंद इनके माध्यम से यदि आएंगे अन्य के माध्यम से आएंगे तो वे कृपा करेंगे पंच कृष्ण के पर्कर होकर के राय रामानंद बनकर के यदि श्री स्वरूप दामोदर बनकर के महाप्रभु के पर्कर बनकर के आएंगे तो किशोरी जी की कृपा उनको पूर्ण प्राप्त है और श्री कृष्ण की कृपा भी परिपूर्ण रूप से प्राप्त है उस समय वे श्री कृष्ण का जो आस्वादन है वो आस्वादन किसी वैभव का आस्वादन नहीं हो सकता है अन्य सब कृष्ण की वैभव होकर के विराजमान वो आस्वादन प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिए श्रीमद महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं तो पहले श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु की प्रात कालीला का स्मरण कर रहे और महाप्रभु की लीला के माध्यम से कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे श्रीवास उस समय बरे श्री श्रीवास पंडित उनका बहुत बड़ा घर है नवद्वीप और उसमें कई आंगन हैं और श्रीवास के आंगन के पास में बड़ा सुंदर बगीचा है उस बगीचे में सुंदर अः एक कुंज है उस कुंज में श्रीमंद महाप्रभु आप रात्रि को ही शयन करते हुए कीर्तन करते करते और श्री श्रीवास के आंगन में ही बगीचे में श्रीमंद महाप्रभु शयन कर रहे हैं तो प्रग माने प्रकृष्ट रूप से श्री महाप्रभु वहां पर विराजमान शयन कर रहे हैं श्रीवास्य और श्रीवास उनके उस भवन में कुल मेंवई निष्कुट बड़े उस समय पक्षियों का जो समूह है वो उस कुटिया में चारों ओर बोल रहा है प्रतिध्वनि प्रेखई उस समय पक्षियों की जो प्रतिध्वान माने दूज हो रही है उन दूज को सुनकर के उनका जो आवाज है उस गूंज को सुनकर के प्रतिध्वन के प्रेंख उस ध्वनि की गुंज को सुनकर के स्वर को सुनकर के श्रीमद महाप्रभु की नींद प्रात काल जाग और तीन बजकर के छत्तीस मिनट वहां से श्री निशांत लीला प्रारंभ हुई तीन छत्तीस से लेकर के छह बजे तक की जो लीला है यह छह घड़ी की लीला एक घड़ी होती है चौबीस मिनट की छह घड़ी की जो लीला है ढाई घड़ी ढाई घंटे से कुछ अधिक की लीला वो लीला तो रात्रि लीला और मध्यान्ह लीला ये तो है बारह बारह घड़ी की और जितने भी अः याम है उनकी लीला है छ घड़ी की तो छिन्न 36 और बारह दुनिया 24 36 और 24 60 60 घड़ी का 24 घंटे का एक पूरा दिन रात्रि का समय होता है तो 24 घड़ी की 24 घंटे की जो लीला है 60 घड़ी की उनमें छह डंडे की जो लीला है वो छह डंडे की लीला निशांत लीला है महाप्रभु की भी निशांत लीला का यही वर्णन कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु तीन छत्तीस पर प्रातःकाल जागे निष्कुट निश्कु, श्रीवास के आंगन में पक्षियों की आवाज सुनी प्रई उस समय जो पक्षियों की गूज उठ रही है वो गूज के द्वारा शपद निद्रम महाप्रभु की निद्रा पूरी हुई और श्री महाप्रभु स्वप्न में लीला विलास श्री सरकार का दर्शन कर रहे थे और उनके रोमांच महाप्रभु के शरीर में अभी भी प्रकट है हरे पाशे राधा और श्री ने स्वप्न में भी उस लीला का दर्शन किया रसकों का जो स्वप्न है वह रजोगुण की प्रधानता का स्वप्न नहीं है वह लीला का ही विस्तार है उनकी सुशुप्ति भी तमोगुणात्मक नहीं होती है वह भी लीला का ही विस्तार है विशुद्ध सत्व का विस्तार है सत्व स्तम्भ गुण का वहां पर स्पर्श नहीं है विशुद्ध सत्व का तो श्रीमत महाप्रभु विशुद्ध सत्व में अपनी स्वप्न लीला में श्रीमंद प्रियालाल की उस लीला का ही दर्शन कर रहे हैं सो हरे पार्शे राधा स्तम श्री परम मनोहर श्याम सुंदर के पास में श्री विश्वासानंद ने आप विराजमान है और उन श्री राधा कृष्ण के मिलन का महाप्रभु स्वप्न में जो दर्शन कर रहे थे पक्षियों की आवाज को सुनकर के महाप्रभु भी जागे और जलई संसांगम महाप्रभु के आनंद में नेत्र से अश्वधारा आनंद की अश्वधारा प्रवाहित तो हो रही है तो नैन जय चलई नैन के जल से जिनके नेत्र से शीतल अश्वधारा प्रवाहित हो रही है वर कनक गौरव जिनका परम सुंदर स्वर्ण के समान गौर शरीर है ऐसे श्री हरि का हम वर कनक गौरम भज मना अरे मेरे मन तू स्मरण कर साधक के दो स्वरूप हैं साधक का एक स्वरूप है सिद्ध दो सिद्ध स्वरूप है एक सिद्ध स्वरूप है श्री नवद्वीप लीला में दूसरा सिद्ध स्वरूप है वो है श्री नाम। में में हम एक साधक वह कहीं मंजरी रूप साढ़े तेरह वर्ष की उसकी अवस्थाएं श्री किशोरी जी की एक दासी बालिका के रूप में जिसने बेकार नहीं है सेवा की भावना ही सारे विराजमान है ऐसी अपने स्वरूप का साधक को स्मरण करना चाहिए श्री किशोर जी ने जो स्वरूप गुरुदेव ने जब दीक्षा दी थी नाम दीक्षा के साथ ही साथ वो स्वरूप हमारे हृदय में किशोर जी ने स्थापित किया परंतु तो अभी उसकी पहचान नहीं है वो स्वरूप भजन करने के साथ साथ कुछ कुछ उसके लक्षण बाहर प्रकट होने लगेंगे कभी कभी उसका एक झलक कहीं बाहर आएगी श्री गुरुदेव उस झलक को पहचान जाएंगे और जाएगी गुरु जी अपनी तरफ से कोई स्वरूप नहीं देंगे जो स्वरूप ने दिया है उस स्वरूप को वे केवल सत्यापित कर देंगे कर देंगे सत्यापित कर दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण सही काले प्रभु करे ताकि आत्मसम दीक्षा काल में भक्त ने आत्मसमर्पण किया श्री राधा ने उस समय आत्मसम अर्थात मंजरी स्वरूप उसको कहीं प्रदान कर दिया जो भी भाग देना चाहे यदि सखा भाप देना चाहेंगे तो सखा दे देंगे माता पिता का भाग देना चाहेंगे तो नंद भवन के पास के किसी पड़ोसी गोप का स्वरूप उसको प्रदान करने के बात्सल्य भाव को प्रदान कर देंगे यदि मंजरी भाव प्रदान करना चाहेंगे किशोरी जो तो वे उस जीव कोई दासी को बालिका के स्वरूप को प्रदान कर दे तो त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचीर्षतो में तदा मृतत्वाय प्रपद्यमान मत भूयाय में भगवान कह रहे हैं कि पुमान त्यक्त समस्त कर्मा के जीव जिस समय सारे कर्मों को त्याग करके गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करता है निवेदित आत्मा होता है उस समय ठाकुर ये चाहते हैं कि इस जीव को मैं चिन्हय स्वरूप प्रदान कर लू तो शतों में श्री ठाकुर उसे चिन्मय स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं और तदा अमृतत्वाय प्रपद्यमान उसे अमर रूपता प्रपत्यमान माने प्रदान करेंगे प्रपथ्यमान अभी प्रकट नहीं हुई है प्रपत्ति जल्दी से उसे वो स्वरूप प्रकट हुए दे तो दिया गया है परंतु प्रपत्तिमान कहने का तात्पर्य है कि अभी वो प्रकट नहीं हुआ है अमृतत्व है उसका वो अमर जो स्वरूप है चिन्मय स्वरूप वो अभी प्रकट नहीं हुआ है प्रपद्यमान वह निकट काल में ही जल्दी से प्रकट हो जाएगा तरह धातु है माने उसे आत्मभू माने अपने शरीर का लीला का परिकर लीला का जो स्वरूप है चिन्मय स्वरूप वो चिन्मय स्वरूप श्री प्रभु प्रदान कर देते हैं परतु कल्पते कल्प संपत्ति मान धातु है अभी वो प्रकट नहीं हुआ है दे तो दिया गया है परंतु वो प्रकट नहीं हुआ है वो वैसे ही है जैसे कि ब्राह्मण के घर में किसी बालक का जन्म हुआ जन्म लेने के कारण ही जन्म होते ही कहलाएगा वो छोटा सा बालक दुग्ध बालक भी ब्राह्मण उसकी नाम संज्ञा तो होगी ब्राह्मण अभी उसे यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त नहीं है जब आठ वर्ष का हो जाएगा यज्ञोपवीत हो जाएगा तब यज्ञ में उसको शामिल किया जाएगा तो ब्राह्मण कहला रहा है पंत ब्राह्मण पढ़ने का अभी अधिकार प्राप्त नहीं है इसको हम कहते हैं क्लिप संपद्य मान उसको प्राप्त हो गया है परंतु अभी सिद्ध नहीं तो कल्पते भाई दीक्षा के साथ ही साथ में एक स्वरूप इस शरीर के भीतर ही आ गया परंतु तो अभी वो प्रकट नहीं है जब हम भजन कर रहे हैं तो कुछ कुछ वह स्वरूप प्रकट हो जाएगा और जब कुछ कुछ प्रकट होने लगेगा उसका कुछ आभाज दिखने लगेगा तो गुरु जी इतने सूक्ष्म दृष्टि है कि वे पहचान जाते हैं कि स्वरूप को श्री राधा इस जीव को यह स्वरूप देना चाह रही है भाई ये तेरा स्वरूप है क्या ऐसा विचार करके भी कभी कभी तो गुरु जी ने एक स्वरूप दिया और शिष्य कहता है नहीं गुरु जी मेरा स्वरूप नहीं है मेरा स्वरूप तो यह है श्री हृदयानंद जी ने स्वरूप दिया श्री श्यामानंद प्रभु को पंच में कह रहे हैं ना मेरा स्वरूप आप जो सक्ष भाव का स्वरूप दे रहे हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है मेरा स्वरूप मंजरी भाव का गुरुजी ने हाना नहीं सही कह रहा है फिर गुरुजी ने मंजरी भाव का ये स्वरूप है वो प्रदान कर दिया तो गुरुजी तो थे सक्ष भाव के उपासक फिर जी और श्री श्यामानंद प्रभु वे मधुर भाव के मंजिरी भाव के उपासक हो गए तो शिष्य के साथ में भी वार्तालाप करके जो स्वरूप है उसको गुरु जी अपनी कल्पना से नहीं दे रहे जो स्वरूप के लक्षण प्रकट हो रहे हैं उनको देखकर के उस शिष्य के साथ में वार्तालाप करके गुरु जी उसको मैं आत्म भूया कल्पते राधा रानी ने जो कृप्त समान पहले से एक स्वरूप दे दिया था उसको पहचान वो आ जाए उसकी वो गुरु जी पहचान स्थापित कर देते जब तक किसी को पता नहीं है कि तेरे अकाउंट पे इतना पैसा आ गया है ये उसके पास में मैसेज नहीं आया है तब तक वो अपने आप को गरीब समझ रहा है और यदि कोई कहे अरे अपने मोबाइल को खोल करके देख तो सही देख तेरे अकाउंट में इतना पैसा जमा हो गया है तो फिर उसकी वो उसके ऊपर दौड़ता है और उस पैसे की रक्षा कहीं कोई चुरा करके नहीं ले जाए उसकी चिंता हो जाती है तो धन का यदि पता नहीं लगेगा किसी को तो न तो धन से ममता होगी न धन के को प्राप्त करने की इच्छा होगी ममता भी तब होगी और धन को प्राप्त करने का प्रयास भी तब किया जाएगा जबकि उसे पता लग जाए इसलिए गुरुजी से जो स्वरूप दीक्षा है वो स्वरूप दीक्षा भी ले लेनी चाहिए नाम दीक्षा के द्वारा सेवा में कहीं स्वीकृति हो गई भाई अब तुम तो स्थूल बाहर की जो सेवा है उसको कर सकोगे जब मंत्र दीक्षा हुई तो जैसे भावा भावर पड़ गई नाम दीक्षा कैसे है उसको जैसे हम समझ सकते हैं सगाई हो गई लड़के लड़की की मंत्र दीक्षा कैसे है जैसे भावर पड़ गई और स्वरूप दीक्षा कैसे है बोले अब भावर पड़ गए और अब दोना हो गया द्वरागमन हो गया तो द्वरागमन के बाद में ही जैसे सेवा मिलेगी पति की इसी प्रकार स्वरूप दीक्षा प्राप्त करने पर ही साधक प्रभुत्व होता है तो श्री गुरुदेव उस समय बता देंगे तो गुरुदेव दो स्वरूप प्रदान करेंगे एक स्वरूप प्रदान करेंगे श्रीमन महाप्रभु के परिक्र में दोनों लीला नृत्य है महाप्रभु की लीला भी नृत्य है और बृज लीला भी नृत्य है दो स्वरूप अंतचिंत स्वरूप श्री गुरुदेव हमको बताएंगे एक स्वरूप है श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप में तू एक महाप्रभु का शिष्य बालक है जो यथानाम उसका है उस यथान के द्वारा ही उसको स्वरूप की एक प्राप्ति हो जाएगी जो व्यावहारिक नाम है मन इसी नाम का तू महाप्रभु का एक शिष्य है अब महाप्रभु प्रातः काल जैसे उठे पक्षियों की आवाज को सुनकर के और स्वप्न का दर्शन करते करते आए हैं और महाप्रभु अपनी शैया के ऊपर बैठे और शैया के ऊपर बैठे बैठे ही वे जैसे आप उठकर के श्री आप उस स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री प्रिया जी आप शयन कर रही है महाप्रभु उस समय मंजरी स्वरूप में श्री निकुंज लीला में प्रवेश करेंगे राधारानी की एक सखी एक मंजरी के रूप में महाप्रभु जब लीला में प्रवेश करेंगे तो महाप्रभु के संग में ये जो दास हैं ये दास भी महाप्रभु के जो शिष्य हैं वो भी महाप्रभु की कृपा के बल से लीला में प्रवेश कर जाएंगे और लीला में प्रवेश करके अब महाप्रभु के अनुगत्य कृपा के द्वारा श्री व्रज लीला उस व्रज लीला का निकुंज लीला का निशांत लीला है उसका भी दर्शन करेंगे तो इस प्रकार महाप्रभु के माध्यम से आस्वादन करना वह रस की अपूर्व उत्कृष्टता प्राप्त करना है कोई यह नहीं समझे कि अंत में तो हमको राधा कृष्ण की लीला का स्मरण करना है तो हम महाप्रभु की लीला का क्यों स्मरण करें एक जंक्शन और बढ़ा लें अपनी यात्रा में के पहले महाप्रभु की लीला में प्रवेश करो फिर प्रवेश करें तब ब्रज लीला में प्रवेश और बढ़ा दिया एक जंक्शन और बढ़ा दिया सो नहीं है जब तक महाप्रभु के अनुगत्य को ग्रहण करके उनके साथ में प्रवेश नहीं किया जाएगा तब तक पूर्ण आस्वाद की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि कृष्ण राधे का भाव में अवस्थित होकर के मंजरी भाव में अवस्थित होकर के जिस लीला का आस्वादन कर रहे हैं उस लीला में जो गरिमा और मधुरमा होगी वह सीधे प्रवेश करने में नहीं होगी इसलिए श्री महाप्रभु उनके अमगत्य का स्मरण करके पहले महाप्रभु की लीला का स्मरण किया ये गौड़ियाओं की उपासना पद्धति बताई के गुरुदेव की वंदना करके श्री महाप्रभु की लीला स्मृति कर स्मृति करें और फिर महाप्रभु जब ब्रज लीला में प्रवेश कर रहे हैं नुकनी में प्रवेश कर रहे हैं तो साधक भी गौर लीला से फिर श्री ब्रज लीला में प्रवेश करेगा बोलो श्री लाल लीलाल की जय अब श्री प्रिया लाल का अब आगे जो लीला स्मरण है उस लीला स्मरण को प्राप्त गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद ौर हरी श्राधे